पातंजल योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा शंका जैसे सुवर्ण के आभूषण नाना प्रकार की आकृति रखते हुए भी सुवर्ण रूप ही है जैसे तरंगे बुलबुले नदी तालाब आदि सब जल रूप ही हैं वैसे ही सारा जगत केवल एक अद्वितीय ब्रह्म रूप ही है समाधान ये उदाहरण तो द्वै सिद्धांत की ही पुष्टि करते हैं क्योंकि सुवर्ण के आभूषणों के आकारों में एक दूसरा तत्व आकाश जल के तरंग बुलबुले, आदि में वायु और नदी तालाब आदि में पृथ्वी भेदक है। शंका यथोर्णना भी सृजते घृणते चथाक्षरा संभवती विभूम विभुम उपनिषित जिस प्रकार चेतन मकड़ी जल जंतुओं की अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इसी प्रकार चेतन ब्रह्म इस जड़ जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इससे चेतन अद्वैतवा सिद्ध होता है समाधान यह श्रुति द्वैत सिद्धांत को ही सिद्ध करती है अर्थात जिस प्रकार जड़ वस्तु की उत्पत्ति का चेतन मकड़ी निमित्त कारण है और उसके मुँह का जड़ लेप उपादान कारण है इसी प्रकार जड़ जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है और निमित्त कारण चेतन ब्रह्म है शंका सर्वम खलविदम ब्रह्म इस श्रुति से केवल एक ब्रह्म चेतन तत्व ही सिद्ध होता है समाधान इससे यह अभिप्राय है कि ब्रह्म चेतन सत्ता ही सारे त्रिगुणात्मक जगत में व्यापक हो रहा है जड़ सत्ता का अभाव सिद्ध नहीं होता यह श्रुति ब्रह्म के सबल अपर आकार सगुण अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति से मिले हुए स्वरूप का भोज करा रही है न कि शुद्ध पर निराकार निर्गुण प्रकृति से सर्वथा निखरे हुए केवली स्वरूप का अन्य श्रुतियाँ भी ऐसी ही बताती हैं यथा तदनतर से सर्व तदुसर्व्य वह ब्रह्म इस सब त्रिगुणात्मक जगत के अंदर है वह निश्चय ही सब इस सब त्रिगुणात्मक जगत के बाहर है तथा न तत्र तुर्गछति न बागछति नो मनो न न विमो नीजानीमोथ तदनुशिष्याद्विदेता तद अथो अब अविदेता दधि ति सुश्रुम पूर्वेशम ये नस्तद्याच वहां उस ब्रह्म तक नेत्रेंद्री नहीं जाती वाणी नहीं जाती मन नहीं जाता अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वह हम नहीं जानते वह हमारी समझ में नहीं आता वह विदित से अन्य ही है तथा अविदित से भी परे है ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था यदाचान अभ्युदितम यभ्युदित तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदि वास जो वाणी से प्रकाशित नहीं है किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी के तु ब्रह्मजान जिस इस इंद्रिय गोचर त्रिगुणात्मक जगत की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है यन मनसा न मनुते मनोमतम तदेव ब्रह्म विद्धि नेदम यदि मुसते जो मन से मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू जान जिस पर इंद्रिय गोचर त्रिगुणात्मक जगत की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है यक्षुषा चक्षुसा न पश्यति ये नक्षुष पश्यति तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदि मुपास जिसे कोई नेत्र द्वारा नहीं देख सकता वरण जिसकी सहायता से नेत्र देखते हैं उसी को तू ब्रह्म जान जिस इस इंद्रिय गोचर त्रिगुणात्मक जगत की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है योत्रेण न शुणती एन स्रोत्र मिदम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदि मुपास जो कान से नहीं सुना जा सकता वरन जिससे सोत्रों में सुनने की शक्ति आती है उसी को तू ब्रह्मजान जिस इस इंद्रिय त्रिगुणात्मक जगत की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है यद प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रलीयते, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदि उपास जो प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जा सकता वरण जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस इंद्रिय त्रिगुणात्मक जगत की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है